रघुपति चित्रकूट बसिना चरित किए श्रुति सुधा सना बहुमस मनयनुमा होर सब मुहिजान सकल मुनि सन विदा कराये सीता सहित चले दो भाई अत्र के आश्रम जब प्रभु भयओ सुनत महामुनि मुनि हर्षित भय चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं इससे यहां बड़ी भीड़ हो जाएगी इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो चले पुलकित गात अत्रि उठ धाये देख राम आतुर चलिया करत दंडवत मुनि उर उरलाए प्रेम निज पूजा बारि दोनवाहाए दिए मूल फल प्रभु मन भाई शरीर पुलकित हो गया अत्रिजी उठ कर दौड़े उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाशुओं के जल से दोनों जनों को दोनों भाइयों को नहला दिया श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचि प्रभु आसन यासीन भर लोचन शोभ मुनि बर परम प्रवीन जोरी पानी अस्तुति कर प्रभु आसन पर विराजमान है नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीन मुनि मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे नमा भक्त वत्सल कृपालुश को भजा ते पदाबुज अकामीना शाम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनमदाजिदोषमोचनमि भक्त वत्सल हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ आप नितान्त सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं बाहु बाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभव नृसंगचाप सायकम थरम त्रिलोकनायकं दिनेशवंडनम महेश चाप खंडन मुनीन्द्र सतरंजनम सुरारिवृंद मनोज अजादिदेव विशुद्धबोध विग्रह समस्त पाप समस्तूषण नमा इंदिरापतिम सुखाक सता गति भजे सशक्तिज सचीपति प्रियानुजंग्रिमूल ना भजंती हीनमसरा पतं नो भवाण वितर्कवीचिशकुले विवेक्तवासी नदा भजन मुक्त मुदा निरसंद्रिियाद यां ते गति तमेकमदुत प्रभु निरीहमीश्वर विभुम जगदुरु च शाश्वत तोरीय कवल वजभम कोगिण सुलभम स्वभक्तलपादपम सम सुस्यमहमूपूपतिमहुर्विजापति प्रसीद मे न मा भक्ति देहि मे पठन्ति पठंस्व इदम नादरी नी के जी के भूषण धनुष को तोड़ने वाले मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं हे लक्ष्मीपते हे सुख सुखों की खान और सतपुरुषों की एकमात्र गति मैं आपको नमस्कार करता हूँ हे सची इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ जो मनुष्य मत्सर ड रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिया आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भे भजते हैं वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत के विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ, समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी अध्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं तथा जो भावप्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्प अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं मैं निरंतर भजता हूँ हे अनुपम सुंदर हे पृथ्वीपति हे जानकी नाथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ मुझ पर प्रसन्न हो मैं आपको नमस्कार करता हूँ मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं इसमें संदेह नहीं बिनते कर मुनिनाय सिर कह कर जोर बहोरी चरण सरोहनाथ जने बहुत जयमति मोरि मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नमाकर हाथ जोड़कर कहा हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े